आनंद की खोज ध्यान और उसके प्रकार सेजैन विधि चाहे उठना बैठना चलना बोलना खाना आदि सामान्य कार्य ही क्यों न हो हम किसी भी कार्य को अपने पूरे मन से नहीं करते हमारा मन एक ओर भागता रहता है तो हमारा शरीर व इंद्रियां दूसरी ओर इस विधि में साधक संपूर्ण एकाग्रता से केवल बैठे रहने जस्ट शिटिंग का प्रयत्न करता है उसका शरीर पूर्ण रूप से स्थिर रहना चाहिए तथा मन में बैठने के चिंतन के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं उठना चाहिए विशेषज्ञों का दावा है कि साधारण सा प्रतीत होने वाला यह कार्य इतना कठिन है कि आधे घंटे के बैठने में ही साधक पसीने से तर बतर हो जाता है ध्यान में प्रगति का क्रम पूर्वोक्त वर्णन के आधार पर अपने साधक जीवन को धारणा से शुरू करने वाला एक चंचल चित्त साधक जिन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रगति करेगा उन्हें संक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है पहला धारणा किसी केंद्र अर्थात हृदय में अथवा इष्ट की लीला चिंतन में मन को निबद्ध करने का प्रयत्न करना दूसरा रूप ध्यान इष्ट के रूप विशेष अथवा ज्योति का ध्यान लेकिन रूप का भौतिक पक्ष अधिक प्रधान तीसरा गुण ध्यान रूप गौड़ हो जाता है तथा इष्ट के गुण विशेष तथा चैतन्य सत्ता की अधिकतर अनुभूति होने लगती है चौथा चैतन्य सत्ता का ध्यान रूप पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है केवल इष्ट की चैतन्य में सत्ता का ध्यान बना रहता है ज्योति का ध्यान करने वाले साधक गुण ध्यान की सीढ़ी से न गुजरते हुए इस स्तर पर पहुँचते हैं पाँचवा स्वरूप ध्यान साधक स्वयं को भी चैतन्य में अनुभव करता है और इष्ट तथा स्वयं को कभी भिन्न तो कभी अभिन्न अनुभव करने लगता है छठवां साधक इष्ट तथा अपने आप को एक अखंड चैतन्य सत्य के रूप में अनुभव करता है पूर्वोल्लिखित राम नाम संकीर्तन की सहायता से किए गए ध्यान की सहायता से इसे समझने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम साधक 108 सौ आठ नाम वाली नामावली की सहायता से भगवान राम के समग्र जीवन लीला का आद्यंत चिंतन करता है भगवान के विभिन्न रूपों का एक के बाद एक ध्यान करता है इसके परिपक्व होने पर उसका मन भगवान के किसी एक रूप यथा बालक अथवा सीतापति अथवा पट्टाभिषिक्त अयोध्यापति श्री राम का निबद्ध हो जाता है पर निबद्ध हो जाता है धीरे धीरे यह रूप विशेष केवल काल्पनिक चित्र मात्र रह जीवन चैतन्य होने लगता है साथ ही भगवान के सौर्य माधुर्य करुणा कृपा वास वत्सलता आदि गुणों का भी साधक ध्यान में अनुभव करता है इसके बाद रूप और गुण और भी गौड़ हो जाते हैं केवल चैतन्य आनंद में सत्ता का ध्यान बना रहता है अब साधक या तो इस सत्ता का अनुभव सर्वत्र करने लगता है या स्वयं की सत्ता के साथ अभिन्न रूप से ध्यान करता है ये अंतिम दो अवस्थाएं स्वरूप ध्यान की श्रेणी में आती है इन उच्चतम स्तरों पर आरोहण करना बिल्ली पुण्यात्मा साधकों के ही भाग्य में होता है अधिकांश साधक रूप ध्यान तक ही की प्रगति कर पाते हैं क्योंकि वे ध्यान की साधना में इतना समय नहीं दे पाते हैं न ही उनके जीवन में इतनी पवित्रता तथा संतुलन होता है जितना आवश्यक है यदि साधक इष्ट के रूप का स्पष्ट रूप से कुछ लंबे समय तक ध्यान कर सके तथा उसे इसमें आनंद की अनुभूति हो तो उसे अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए यह भी आवश्यक नहीं कि साधक उपरोक्त सीढ़ियों से होकर ही प्रगति करे जिस प्रकार यहाँ वर्णित ध्यान की प्रणालियों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रणालियाँ हैं उसी प्रकार प्रगति का क्रम भी भिन्न हो सकता है वस्तुतः प्रत्यय निर्धारण ध्यान की पद्धति का निर्देश तथा प्रगति के विभिन्न स्तरों के विषय में यथोचित मार्गदर्शन शिष्य सीधे गुरु के द्वारा ही प्राप्त करता है और करना भी चाहिए जिस प्रकार बिना गुरु के मात्र पुस्तक पढ़कर कोई व्यक्ति भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र नहीं सीख सकता उसी के प्रकार पुस्तकों मात्र से ध्यान में सिद्धि लाभ नहीं किया जा सकता प्रस्तुत लेख केवल उन लोगों की सहायताार्थ एवं प्रेरणार्थ है जिन्हें सदगुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है चेतावनी एवं उपसंहार प्रस्तुत लेख को पढ़कर पाठक को संभवतः ध्यान के बारे में कुछ स्पष्ट धारणा हो जाए तथा तो बौद्धिक रूप से उसके स्तर आदि समझ आ जाए लेकिन केवल बौद्धिक समझ और साधना द्वारा विभिन्न स्तरों के अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है लेखक पाठक से यह निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता है कि लेख पढ़कर यह न सोचे कि मैंने ध्यान के बारे में सब कुछ जान लिया है या स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि ध्यान तथा तो उसमें प्रगति जिस आसानी से यहाँ वर्णित है उतनी आसान नहीं है कोई छः सप्ताह या छह मास में समाधि लाभ नहीं कर सकता ध्यान के प्रत्येक स्तर का दीर्घकाल तक निरंतर दिन प्रतिदिन निष्ठा सहित अभ्यास करके उसमें स्थिति लाभ करना परमावश्यक है एक और खतरे के प्रति सावधान कर देना आवश्यक है लेख को पढ़कर ध्यानाभ्यासी साधक स्वयं किस स्तर पर खड़े हैं समझ सकेंगे और अगली सीढ़ी का दिशा निर्देश भी संभवतः प्राप्त कर लेंगे लेकिन स्वयं के आध्यात्मिक स्तर का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त विनम्रता की आवश्यकता है मानव का अहंकारी मन कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह निम्न स्तर पर ही है जो लोग ध्यान को मात्र एक रुचि अथवा फैशन के रूप में लेना चाहते हैं अथवा जिसकी उसमें केवल बौद्धिक रुचि है वे भले ही स्वयं के अहंकार को और अधिक फुला ले। लेकिन सच्चा निष्ठावान ईमानदार साधक कभी भी स्वयं को धोखा देना नहीं चाहेगा वह यह भली बात जानता है कि न तो वह उच्च स्तर पर पहुंचा है और न ही वह दो दिन में योगी हो सकता है वह तो विनम्रता के साथ दीर्घकाल तक साधना के लिए तत्पर है ऐसे ईमानदार ध्यानाभ्यासियों के संतोष के लिए कहा जा सकता है कि वर्षों की निष्ठापूर्वक साधना के बाद भी अधिकांश साधकों का अच्छा ध्यान कभी कभी ही होता है सब समय नहीं ध्यान को गौर रुचि का विषय मानने वाले लोगों की बात यदि छोड़ दें तो अन्य लोगों के लिए यह कहा जा सकता है कि ध्यान को समग्र जीवन से अलग नहीं किया जा सकता अर्थात हम ध्यान करें और जैसा चाहें मनमाना जीवन यापन भी करें या नहीं हो सकता सांसारिक चिंतन को धीरे धीरे कम करना संसार से अनासक्ति और चित्त शुद्धि ध्यान में सिद्धि लाभ के लिए परमावश्यक है